नमस्कार आप सुनते नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के खास मेहमान फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट निपुर अलंकार हैं जिनसे हम बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से निपुर अलंकार जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे श्रोता आपको पहली बार सुन रहे हैं आपकी आवाज़ से रूबरू होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए नमस्कार दोस्तों मैं नूपुर अलंकार लगभग 35 सालों से टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में सीरियल्स और फिल्मों में रोल कर रही हूँ मैंने भिन्न भिन्न तरह के किरदार निभाए हैं और मैं इसी चीज़ के लिए मशहूर हूं कि मैं हर बार अलग किस्म का किरदार लेती हूं। एक ही जैसे रोल्स मैंने कभी नहीं किए हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और अलग अलग किरदार आप निभाते हैं अलग अलग रोल प्ले करते हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे यूथ भी सोच रहे होंगे कि अलग अलग रोल कैसे प्ले करते हैं किस टाइप के रोल प्ले करते हैं सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आपका आना हुआ किस तरह से आपने क्या सोचा था देखिए सोचा तो तो ऐसे कह लीजिए कि मुझे कीड़ा था एक्टिंग का पापा थे मम्मी थी पापा डॉक्टर थे मम्मी डॉक्टर ही हैं और ये लोग थिएटर करते थे तो जब हमने थिएटर में थोड़ा बहुत देखा तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में हर जवान लड़की ये सोचती है मैं हीरोइन बन सकती हूँ तो वही कहीं सपना मेरे भी दिमाग में था वो सपना धीरे धीरे टूटा जब महसूस हुआ कि हीरोइन बनने के लायक इतना कैलिबर नहीं है या उतने रिसोर्सेज नहीं हैं उतने रसूख नहीं हैं लेकिन एक्टिंग से ही करियर की शुरुआत करनी थी तो मैं जयपुर में थी वहाँ पर मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था उसकी वजह से किसी को मेरी फ़ोटोग्राफ्स मिली और उन लोगों ने मेरी मॉम को ही अप्रोच किया वहीं द्रेट मराठा नाम के सीरियल से मेरी शुरुआत हुई उसके बाद दो तीन साल का गैप आया मैं पढ़ाई कर रही थी फिर जॉब कर रही थी फिर मम्मी पापा की परमिशन से मम्मी के साथ मैं मुंबई आई दो ढाई साल मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते मुझे छोटा छोटा काम मिलने लगा लेकिन मेरा पहला हिट सीरियल शक्तिमान था जो आज भी लोगों को याद है शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति अभी भी कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं मैम मैं स्कूल में था तो आपका शक्तिमान देखता था तो सुन के अच्छा भी लगता है और शक्तिमान से जैसे शुरुआत हुई फिर बीच में थोड़े टाइम के लिए करियर में रुकावट आई फिर हसरतें जब ये सैटेलाइट चैनल शुरू हुए उसके बाद काम बढ़ता चला गया और फिर जब वीकली सोप्स बंद होके डेली सोप्स बनने लगे तो काम की कमी ही नहीं रही क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो गया तो मिलने ही लगा धीरे धीरे गाड़ी निकल पड़ी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका एंट्री हुआ वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग भी जाके हीरोइन बने या हीरो बने ऐसे कई ख्वाब लेके कुछ लोग आते हैं अलग दुनिया से मुंबई की तरफ रुक करके और यहाँ पर आके फिर वो अपने ज़िंदगी के सपने को सजाने लगते हैं तो कई लोग सफल होते हैं लेकिन बहुत कम लोग गिने चुने सफल होते हैं बाकी सभी लोग जो है स्ट्रगल पीरियड में ही रहते हैं लास्ट तक तो ऐसे में आपका क्या विचार है क्योंकि आप भी काफ़ी समय से इन चीज़ों को कर रही हैं और एक एक्सपीरियंस आपके पास है तो मैं चाहूंगा उन लोगों को जो लोग एक सपना लेके आते हैं तो उन्हें किस तरह से अपने सपने को फुलफिल करने के लिए किन किन चीज़ों के बारे में टेक्निकली मैं कहूँगा कि टिप्स क्या हो सकते हैं ये बिल्कुल सही बात है कि सब लोग सपना लेकर तो आ जाते हैं और ऐसी कहानियां भी सुनकर आ जाते हैं कि जब मैं मुंबई आया था तो दो सौ मेरे पास थे तीन सौ मेरे पास थे ऐसा नहीं है 200 300 रुपए लेकर आ जाने से ही काम नहीं हो जाता आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए एक तो मुझे लगता है कि प्री प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है प्री प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब तैयार करके आएं कि एक्टिंग कैसे करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने परिवार को पहले ये समझाएँ कि मैं इस जगह कोशिश करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और वहाँ नाकाम ही होना भी पॉसिबल है तो जब हम नाकाम होते हैं तो हमारी प्री प्रिपरेशन होती है कि हम अपने घर वालों को ये समझ के और ये समझा के आएं कि हम वापस आ सकते हैं जब हम अपने सपने लेकर घर से भागकर आ जाते हैं कुछ लोग कुछ लोग माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ आ जाते हैं और फिर यहाँ आने के बाद उन्हें लगता है अब हम वापस नहीं जा सकते तो प्री प्रिपरेशन है पहले अपने परिवार वालों को कन्विंस कीजिए उनसे बात कीजिए उनको समझाइए दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ़ करना चाहूँगी स्पेशली टी इंडस्ट्री के बारे में लड़कियाँ आमतौर पर जब आती हैं आजकल तो लड़कों के लिए भी कहते हैं कई रिश्तेदार वहाँ पर माँ बाप को डरा देते हैं कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा आप लड़की हैं तो आपको वहाँ जाके ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि आमतौर पर अच्छे घराने की लड़कियाँ नहीं करती तो उनको मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ऐसा कतई नहीं है अगर आप टैलेंटेड हैं और आप अच्छे से एक्टिंग करना चाहते हैं और आप मेहनती हैं और उस पर भाग्य आपका साथ देता है तो डेफ़िनेटली आपको काम मिलता है उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी गलत रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है अपने सपनों को पूरा करने की होड़ में किसी भी इंसान की गलत राय पर मत चलिए यहाँ आने के बाद लड़के लड़की जब नए होते हैं तो जो नामचीन लोग हैं नामचीन लोगों की ही बात कर रही हूँ मैं और जो लोग इस्टेब्लिश्ड हैं जिनका नाम देख के आते हैं वो लोग भी इस्तेमाल करने पर तुल जाते हैं तो मेरा उनको ये संदेश है कि प्लीज किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा मत कीजिए एक एसोसिएशन है सिने एक्टर्स एसोसिएशन सिंटा नाम की ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो आपको मेंबर बनाने के अलावा आपको गाइडेंस देती है कि आपको कहाँ किससे जाकर मिलना है देखिए काम दिलवाने की कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं होती है यहाँ आने के बाद आपको हजारों एसोसिएशंस मिलेंगी कोई बोलेगा पंद्रह सौ रुपये में आप कार्ड बना लीजिए हम काम दिलवा देंगे दिलवा भी देते हैं लोग ऐसा नहीं है तीन सौ रुपये में काम दिलवा देंगे आपको खड़े होने का काम मिल जाएगा लेकिन जब आपके साथ कोई परेशानी होगी तो आपके लिए लड़ने के लिए भी कोई होना चाहिए तो पहली चीज़ तो अगर आप मुंबई सपना लेकर आएँ तो पहली चीज़ आप इस ऑफिस में जाइए और मेम्बर बनिए और मेम्बर बनने से पहले सारी जानकारी लीजिए कि कहाँ जाना है किससे मिलना है और उसमें आपको जैसे 25-26 लोग हैं कमिटी में आप किसी से भी टच में रहिए अगर आप मेरा नंबर चाहते हैं आपको ऑफिस से मिल जाएगा मुझसे डायरेक्टली पूछिए कि ये ऑफिस से मुझे कॉल आया है ये रिक्वायरमेंट है क्या मुझे जाना चाहिए मैं एक रिसेंट बात बताती हूँ किसी ने एक लड़की को मैसेज किया कि ऐसा ऐसा रोल है इतना बड़े है और उसमें सेमी न्यूड कपड़े पहनने हैं तो उस लड़की ने मुझे कॉल किया और पूछा कि क्या ये सच है मैंने कहा देखो ये तो मैं नहीं बता सकती कि यह सच है या नहीं लेकिन अगर तुम इसे करने में कंफर्टेबल हो और तुम्हारा इतना ज्यादा उतावलापन है काम हासिल करने का तो ही इस बारे में सोचो भी वरना मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगी नहीं होने के नाते इस तरह का काम फिलहाल मत शुरू करो शुरुआत करो ऐसे काम से जिसमें तुम्हारा टैलेंट दिख रहा है जिसमें तुम्हारा शरीर दिख रहा है उससे तुमको तो काम हासिल हो जाएगा ये गलत फहमी है तो ये बिल्कुल ही ना करें पहले आके एक सही एसोसिएशन में जाएं वहाँ जाके गाइडेंस लें आपको 50-60 कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के नाम नंबर आपको वहाँ से दिए जाएंगे कि भाई यहाँ पर आप जाइए ये जेन्यून लोग हैं इसके बाद कोई भी आपको फेसबुक से कॉन्टेक्ट करता है हम यहाँ टैलेंट हंट के लिए आए हैं कह के एक बीच में बेचारी कानपुर की एक लड़की टैलेंट हंट के नाम पर उसको बोला गया कि यहाँ पर आइए आप और उसको पैसे वैसे दिए गए ट्रेन की टिकट करवा गई यहाँ आने के बाद वो परेशान हो गई उसका कुछ सर पैर ही नहीं बैठा वो तो बाई तो चांस मुझे मिल गई वो और वो मैं भी सड़क पे जा रही थी उसने मुझे पहचाना हिम्मत की कि आके मैं इनसे बात करूं आधे लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पाते उसने हिम्मत की बताया तो मैंने उसे बोला तुम बहुत गलत जगह आई हो बेटा ये टिकट और तुम वापस जाओ लेकिन उस लड़की ने हिम्मत की अभी उसकी रिसेंटली शादी हो गई उसने हिम्मत की यहाँ टिकी कोशिश की छोटा मोटा काम हम लोगों की गाइडेंस के थ्रू लिया लेकिन अब मैं मिल गई तो हो गया नहीं मिली होती तो कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिए और ये जो एसोसिएशन है इसकी कहीं कानपुर में राजस्थान में गुजरात में कोई ऐसी ब्रांचेज नहीं है कोई भी आपको बोलता है हम आपको कार्ड बना के देते हैं ये सब झूठ है आप डायरेक्ट आइए यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जो सालों से फिल्मों में सीरियल्स में काम कर रहे हैं हम आप ही लोगों के लिए बैठे हैं आपको बताएंगे कि यहाँ जाओ यहाँ मत जाओ और ऐसा करो ऐसा मत करो आपको कोई कॉल आती है उसकी छानबीन करना वहाँ पे लॉयर भी है जो कॉन्ट्रैक्ट तक की भी छानबीन करेगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको कोई बाइंडिंग्स हैं जैसे एक्सक्लूसिविटी का एक कॉन्ट्रैक्ट है कई बार जेन्यून लोग आपको एक अच्छे एक्टर को पकड़ के लेकर आते हैं और यहाँ कहते हैं आप तीन साल तक कोई काम नहीं कर सकते अब आपका पैसा फंसा हुआ आप तीन साल तक काम नहीं कर सकते तो इस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उस पर भी काम करें अब बात आती है काम हासिल करने की तो पहली एडवाइज़ है आते ही कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए इसलिए नहीं कि उससे आपको काम मिल जाएगा इसलिए कि आप एक्टिंग करने का सपना लेकर आएँ आप घर बैठ के डिप्रेस हो कि काम नहीं मिल रहा उससे बेहतर है आप कुछ ऐसा करें जहाँ आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपकी जो एक्टिंग करने की एनर्जीज़ हैं वो आपकी लगातार बनी रहती हैं अपने आप काम आने लगता है उस दौरान में आप धीरे धीरे जा कर कीजिए कहाँ जाना है किस मिलना है फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिए एक ही रात में एक ही दिन में राजा या रानी बनने का सपना देख कर मत आइए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आने वाले लोग सोचते हैं कि हम यहाँ आएंगे हमें काम मिलेगा हम घर पे खर्चा भेजना शुरू करेंगे ऐसा सोचकर मत आइए कम से कम अपने लिए एक साल के खर्चे का पैसा लेकर आइए क्योंकि यहाँ जिस तरह के हालात में हम लोग काम करते हैं अठारह अठारह घंटे काम करते हैं बाहर के केटरिंग डिपार्टमेंट से खाना आता है उस खाने में ढेर सारा सोडा होता है साफ सफाई से नहीं बना होता अगर ब्रेक नहीं हुआ आपको खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है आप इतना प्री अगेन प्री प्रिपरेशन अरेंजमेंट करके आइए कि एक साल तक आपको ना तो ये मजबूरी हो कि किसी से आपको मांगना पड़े ना आपकी ये पोजीशन हो कि आपको घर भेजने के लिए पैसा भेजना है तो आपको कोई भी रास्ता इख्तियार करके काम हासिल करना पहले एक साल अपने आप को ट्रेन करने में दीजिए अब यहाँ आपको अठारह अठारह घंटे काम करना है मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ ट्रैफिक में आप बहुत लंबा फंसते हैं तो दो ढाई घंटे ट्रैवल करना है 18 घंटे काम और 3 घंटे ट्रैवल के बाद 20-21 घंटे के बाद आप में ताकत ही नहीं बचेगी बेटा क्या आप कुछ भी और कर सकें तो पहले तो अपने आप को इस लेवल पे प्रिपेयर करके आइए कि आप जब ये सब काम इतने घंटे करेंगे 3 घंटे ट्रैवल करेंगे 20-21 घंटे तो उसके बाद आप सरवाइव कैसे करेंगे खाने पीने की पैसे की बात नहीं आप सर्वाइव कैसे करेंगे हेल्थ पे एक बात याद रखिए आज आपसे कोई साल दो साल बीस बीस 22 बाईस घंटे काम करवा लेगा लेकिन दो साल के बाद आपका शरीर साथ नहीं देगा फिर चार घंटे काम करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत लगेगी इस दौरान में आपको पैसा भी लगेगा मुंबई शहर में पॉल्यूशन बहुत है यहाँ पर लोग हेल्प करने पैसे से नहीं आते हैं आप बीमार होते हैं तो इलाज करने के लिए लोग नहीं आते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो आकस्मिक हो सकती हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करके आइए और अगेन हम लोगों में से किसी से भी कॉन्टेक्ट कीजिए हम लोग आपको सही गाइडेंस देंगे बताएंगे कहाँ जाने से किस हॉस्पिटल किस डॉक्टर के पास जाने से सस्ते में और अच्छा आपका इलाज हो सकता है और फिर आप यहाँ आने के बाद उस चीज़ में मत फंसिए। फेसबुक ट्विटर इस तरह की जो सोशल साइट्स हैं जब आपको टाइम मिले आप अपनी नींद निकालिए एक्सरसाइज कीजिए एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम जब ऐसे माहौल में काम करते हैं जब हमें नींद बहुत कम मिल रही होती है जब हमारे आसपास कई तरह के लोग हैं जो सब नहीं सोए हैं तो सब में थोड़ा ना थोड़ा चिड़चिड़ापन भरने लगता है कोई गुस्से में कोई बदतमीजी से बात करने लगता है उस माहौल में हमें अपने मन को संतुलित रखना है अपने दिमाग को शांत रखना है हमें उनके गुस्से से इफेक्ट नहीं होना है उल्टा ऐसा सोचना है कि बेचारा ये हमसे भी बुरे हाल में है इस तरह से अपने आप को तैयार करके आइए कि, कि आप अपनी हेल्थ जो हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ है आपकी फ़िजिकल हेल्थ है और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी तीनों को मेंटेन करके कम से कम साल भर अपने आप को दीजिए तैयार करने के लिए उसके बाद यहाँ आने की हिम्मत कीजिए निपुर अलंकार जी बहुत ही अच्छी बात है आपने विस्तार से बताया आशा करता हूँ हमारे जो युवा साथी हैं खास करके इस तरह के सपने लेकर मुंबई की ओर रुख करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रैक्टिकल जो चीज़ें हुई हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ आपने चीज़ें बताई आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के प्लानिंग करते हैं और मुझे आपको सुनते सुनते एक फ़ोन कॉल आया था मेरा लाइव शो में सफ़र जो प्रोग्राम मैं करता हूँ चार से पाँच उस समय मैं बातें कर रहा था इसी तरह तो एक बंदा जो है वहीं राजस्थान में रहता है अभी कारपेंटरी का काम कर रहा है उसने बोला मैं मुंबई गया था और पूरा कंगाल होकर रिटर्न यहाँ पर आया हूँ और साथ ही साथ मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे जितने पैसे लेके गए थे सब खत्म हो गया तो वापस यहाँ आने के बाद मैं अपना कारपेंट्री का जो मेरा कला है वो उसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ तो बायदा उन्होंने ऑन एयर बात की मेरे से तो मुझे उसकी याद आ गई चलिए कोई बात नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपने एक प्रैक्टिकल अनुभव हमारे साथ शेयर किया है और आशा करता हूँ हमारे सभी युवा साथियों जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी सीरियल में या टीवी चैनल में काम करने के लिए आते हैं या एक्टर का सपना लेके आते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको इस तरह का जो है सीधा सीधा गाइडलाइन निपुर जी से मिल रहा है निपुर जी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें प्रैक्टिकल है करंट सिनारों में जो चीज़ें आपने देखी है उसको आपने शेयर किया तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम लोग एक गाना सुनाते हैं मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपके दिल को हमेशा स्पर्श करता है ऐसा कोई गीत आप बताइए अरे बाप रे आपने तो बहुत अजीब जगह फंसा दिया गाना तो मैं गा ही नहीं सकती हूँ मतलब मुझे गाने के लिए तो एक बाल्टी एक मग और पानी चाहिए बाथरूम में घुस के नहाते वक्त गा लिया लेकिन फिर भी हाँ एक गाना है जो मैं आमतौर पर जब थोड़ा भी लो फील करती हूँ तो मैं गाती हूँ आई थिंक uh, इम्तहा फिल्म का सॉन्ग है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के ओ राही ओ राही ओ राही और राही, राही ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक्चुअली <laughs> बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया किशोरदा का और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये गीत तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत निपुर जी ने याद कराए तो उसी गाने को सुनते हैं आप सुनाए हैं रीड मोद नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो है जब कभी है दे कोई मसदाना निकले है अपनी तुमने दीवाना शाम सुहानी बन जाते हैं दिल इंतजार के और राही और राही ओ राही और राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही रुक ढाला नहीं तू कहीं हार के चल के में ओ राही ओ राही ओ ओ ओ राही राही राही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 और बहुत ही अच्छा लग रहा है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ निपुर अलंकार जी हैं जो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ सजा कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो आइए उनके हॉबीज़ के बारे में अभी जानते हैं कि निपुर जी आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं और कमाल की चीज़ ये है कि इस हॉबीज़ के लिए मुझे अब टाइम नहीं मिलता लेकिन हाँ मुझे जैसे ही पहली फुर्सत मिलती है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ दैट इज़ फॉर श्योर दूसरी मेरी फेवरेट हॉबी जो कहते हैं जिसके लिए तो मैं कहीं से भी टाइम निकाल लेती हूँ वो है योग मैं आसन करने की शौकीन हूँ और जब मैं टेढ़े मेढ़े बहुत सारे आसन करती हूँ और लोग अचरत से देखते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है मतलब अटेंशन सीकर टाइप इंसान हो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग दिख रहे अरे बाप रे इसमें ऐसा कर लिया वैसा कर लिया और सर्वमान्य हैं बाबा रामदेव सबने उनके आसन देखे हैं तो करीबन सत्तर प्रतिशत आसन उनमें से मैं कर लेती हूँ और वो उनकी वो पेट घुमाने वाली एक्सरसाइज वगैरह करके बहुत लोगों को चौंका भी देती हूँ और बड़ी आसानी से सिखा भी देती हूँ इसके अलावा मेरी हॉबीज़ हैं मुझे शतरंज खेलने का बहुत शौक मुझे कहीं पर भी अगर कोई शतरंज खेलने वाला मिल जाए तो मैं खेलने बैठ जाऊँगी और लोग नॉर्मली मोबाइल में गेम्स रखते हैं मैं अपने मोबाइल्स में से सबसे पहले गेम्स डिलीट कर देती हूँ लेकिन अब मैंने मोबाइल में शतरंज डाउनलोड कर लिया है <laughs> जब अकेले हुए दस मिनट हुए तो चलो एक गेम खेल लो तो कंप्यूटर के साथ ही खेल के हार के भी इंजॉय कर लेती हूँ इसके अलावा मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है मुझे सुनने का बहुत शौक है मैं थोड़ा बहुत कुछ लिखती भी हूँ टीन से ही लिखती हूँ तो कभी कभार कुछ लिख भी देती हूँ और म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है लेकिन म्यूज़िक मुझे ओल्ड मेलोडीज़ पसंद है मतलब मोहम्मद रफ़ी किशोर दा हाँ और मेरी फेवरेट सिंगर रही हैं आशा भोसले आज भी उनका गाना हो तो थिरक जाते हैं कहीं ना कहीं इसके अलावा मेरा शौक़ मुझे घूमने का बहुत शौक मैं कभी भी आउटडोर जाती हूँ जैसे अभी रांची जाना है मुझे तीस तारीख़ को तो मैं फ़ेसबुक पर जाके किसी भी रांची के इंसान को ढूंढती हूँ जो लोकल मिलता है मैं पहली चीज़ पता करती हूँ वहाँ का लोकल मार्केट कौन सा है बजाय इसके कि किसी रिक्शा वाले को पूछें कि यहाँ लोकल मार्केट कौन सा है और उन्हें पता चले कि हम लोकल नहीं है वहाँ जाके सीधे उसका नाम लेंगे मार्केट का हाँ वहाँ चलो वहाँ जाके ऐसी चीज़ें खरीदती हूँ जैसे गुड़ कहाँ मिलेगा घरेलू जो आइटम होते ऐसी चीज़ें जो हमें मुंबई में बहुत बहुत बिना मिलावट की नहीं मिल पाती वैसी चीज़ें खरीदती हूँ ऐसा नहीं शॉपिंग की बैग्स ले आए कपड़े ले आए सैंडल्स ले आए नहीं वो सब नहीं करती मैं छोटी मोटी घरेलू चीज़ें जो हमारे घर में जब भी यूज हो अरे ये पता है ये अचार हम फला जगह से लाए थे एक वो दूसरा हिल्स ग्रीनरी कहीं पे भी आप मुझे ले जाओ मैं बैठ जाऊँगी वहाँ पर मेडिटेशन करने मतलब आप मुझे अगर चार घंटे अकेला छोड़ दो बिना फ़ोन बिना टी और वहाँ आसपास पेड़ हैं तो चार घंटे तक मुझे ज़रूरत नहीं है सिवाय वॉशरूम जाने के या पानी पीने के मुझे नहीं बहुत रेशन है मैं आराम से बैठ जाऊंगी मुझे पेड़ों से बात करना अच्छा लगता है मैं बादलों में आज भी बचपन की तरह आकृतियां ढूंढ लेती हूं यहाँ ये बनाओ हो यहाँ बनाए और विजुलाइज़ करती रहती हूँ आई थोरली एन्जॉय देट तो घूमने की बहुत शौकीन हूँ हाँ शॉपिंग का भी शौक़ है ऐसा नहीं शॉपिंग करने के लिए मैं साल में एक बार जाती हूँ कहीं पर भी और फिर जी भर के एक महीना शॉपिंग करती हूँ फिर साल भर कोई शॉपिंग नहीं तो वो जो वक्त है एक महीने का वो मैं अपने आप को दे देती हूँ जो भैया जो कमाया खर्च लो ऐसे बहुत सारे शौक हैं कुछ याद थे तो बता दिए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं ये सोच रहा था कि हॉबीज में अभी तक मार्केटिंग क्यों नहीं आ रहा है तो आखिर एक महिला होने के नाते मार्केटिंग ना हो उनकी हॉबी ये हो नहीं सकता शायद <laughs> हमारे माता बहने सुन रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि रमेश क्या कह रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है निपुर जी से बातें करते हैं उनकी हॉबीज़ के बारे में हमने जाना अब मैं जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्री या टीवी में आपने काफ़ी काम किया जैसे शुरुआत में ही आपने बताया तो कई बार होता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं या जो गांव खेड़े में रहते हैं ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनको शूटिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता है वो सोचते हैं कि फिल्म देखते हैं लेकिन ये बनता कैसे है, किस तरह से शूट किया जाता है वो सारी चीज़ें उनके लिए एक जैसे सरप्राइजिंग चीज़ें होती है या उनके लिए बहुत आ, क्या कहते हैं जिज्ञासा भरी होती हैं तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप बताइए देखिए शूटिंग के लिए मेन रिक्वायरमेंट जो होती है वो होता है सीन तो सीन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैमरा कैमरा चलाने के लिए, के लिए कैमरा मैं. वो सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ फिर एक आदमी जो सीन को तैयार करेगा शुरू करेगा ख़त्म करेगा वो होता है डायरेक्टर एक आदमी होता है प्रोडक्शन हैंडलर वो प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं कुछ लोग सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर होते हैं इनका काम होता है जितने लोग शूटिंग पर आ रहे हैं उनका आना जाना खाना पीना सामान इधर से उधर रखना कौन सी चीज़ कहाँ सेट करनी है वो करवाना ये एक्चुअली सबसे मुश्किल काम है और इसमें लगभग हर शूटिंग पे पचास से सौ लोग काम करते हैं जो एक्टर्स नहीं होते हैं एक्टर्स कुल 10 या 15 होते हैं एक दिन में बाकी 50 से 100 लोग दूसरे किसी डिपार्टमेंट के होते हैं जिनमें लाइटमैन होते हैं जो हमारे चेहरे पर लाइट पड़े जिससे हम खूबसूरत दिखें तो उस तरह की लाइट्स होती हैं 100 सौ दो, दो सो किलो की लाइट्स होती हैं उन लाइट्स को उठा कर इधर से उधर रखना फिर उनको सेट करना और इलेक्ट्रिक उसका जो कनेक्शन है उसमें कई बार करंट आने का खतरा होता है तो काफ़ी खतरनाक किस्म का काम होता है एक डिपार्टमेंट होता है स्पॉट बॉय जो हम लोगों के अलावा बाकी भी लोगों को चाय पानी पिलाना खाना पकड़ाना प्लेट्स उठाना या बाज़ार से कुछ सामान ला देना करें इस डिपार्टमेंट में भी कुछ आठ दस लोग होते हैं अब बात आती है हमारी हमें एक्टिंग करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है मेकअप की तो एक डिपार्टमेंट होता है मेकअप और फिर होती है हेयर ड्रेसर मेकअप के लिए अभी तक बहुत फीमेल्स कभी नहीं आई हैं तो मेकअप अभी तक मर्दों का डिपार्टमेंट रहा है ऐसा कहते हैं कि एक औरत दूसरी औरत को खूबसूरत नहीं बनाना चाहती <laughs> इसलिए मर्दों को ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है लेकिन हाँ बाल बनाने के लिए हेयर ड्रेसर्स होती हैं तो ये तीन लोग कांस्टेंट हमारे साथ होते हैं एक मेकअप मैन एक हेयर ड्रेसर और एक स्पॉट दादा कुछ लोग अपना पर्सनल एक बॉय रखते हैं जो स्पॉट बॉय नहीं होता है तो वो तीन लोग आपके साथ रहते हैं आपका पर्सनल स्टाफ रहता है सीरियल्स वगैरह में आमतौर पे पर्सनल स्टाफ नहीं होता है प्रोवाइड किया जाता है कंपनी से एक मेकअप मैन जिसके अपने तीन चार असिस्टेंट होते हैं सब एक्टर्स का एक एक करके मेकअप होता है हेयर होता है और वो रेडी होते हैं इसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है ड्रेसेस का जो हमें साड़ी सूट जो भी कपड़े पहनाने हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करता है उन कपड़ों को पहनने के बाद शूटिंग ख़त्म होने के बाद लॉन्ड्री में देना प्रेस करवाना अगर किसी सीन में कोई कपड़ा ख़राब हो गया है तो उसको फिर से धोना इस तरह का सारा काम उनके ऊपर होता है इस तरह काफी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स से मिलकर शूटिंग शुरू होती है अब जब शूटिंग शुरू होती कई लोग आते हैं शूटिंग देखने और कहते हैं बड़ी बोरिंग होती है हम टेलीकास्ट में देखते हैं एक ही बार डायलॉग बोला और शूटिंग पे दस बार बोला जाता है आप ये सोचिए कि एक जगह पर सौ लोग हैं सौ लोगों को मिलकर एक काम करना है अब हर इंसान हर बार परफेक्ट तो नहीं होता तो कभी किसी से कभी किसी से कुछ गलती हो जाती है ऐसी गलती के टाइम पर हमें दोबारा से वो शॉट लेना पड़ता है आमतौर पे एक्टर्स से गलती हो जाती है क्योंकि डायलॉग्स याद करते हैं आजकल के जो नए बच्चे हैं वो सीन वीन पढ़ लिया थोड़ा सा याद कर लिया फिर छोड़ दिया व्हाट्सअप पे लग गए सोशल साइट्स पे टाइम पास कर रहे हैं या आपस में गप्पे मार रहे हैं बहुत फोकसड नहीं रहते तो ऐसे लोग डायलॉग्स भूल जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी रोल में वैसे के वैसे डायलॉग्स बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आम तौर पे ऐसा नहीं होता आपको बता दिया जाता है इस तरह का कैरेक्टर है ये डायलॉग से आप थोड़ा आगे पीछे बोल लेंगे कुछ भाषा बदल लेंगे लेकिन अब जैसे कोई स्टोरी है समझिए पटना की स्टोरी है उसमें आपने पटना का डायलेक्ट लिया हुआ है बोलते वक्त आपको थोड़ा सा पटना का टच आना चाहिए और आप कहीं वो छोड़ बैठे हाँ वो जो लहजा है वो अगर वो लहजा नहीं आया तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी बारीकियाँ होती हैं टेक्निकल जिसकी वजह से रीशूट रीशूट बार बार रीटेक रीटेक होता है और लोग बोर होते हैं इसीलिए शूटिंग देखना कोई पसंद नहीं करता पर अब जहाँ पचास लोग मिलके एक काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो बनता है फिर भी वही प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है कि वो सब लोगों को तैयार करे कि जब एक शॉट हो तो सब चुप भी हों सब सही भी काम करें किसी से कोई गलती हो भी नहीं बाकी तो गलती इंसानी फितरत है हो जाती है चलिए निपुर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे जो खास राजस्थान और गुजरात के जो ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले लोग इस वक्त रेडियो को सुन रहे हैं अच्छी तरह से उनके लिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि वो शूटिंग कैसे होता है कितने लोग होते हैं फिल्म में हम लोग या टी में देखते हैं तो हीरो हीरोइन को देखते हैं या कुछ लोगों को देखते हैं लेकिन यहाँ तो पूरा जमावड़ा आपने पचास का बता दिया है ये सारे लोग मिलकर उस एक सीन को बनाने में टाइम लगता है उनको और फिर आपने वो भी बताया कि कई बार जो चीज़ें एज़ इट इज़ जो फील जो फ्लेवर आपने कहा वो अगर देने की बात आती तो वहाँ पर एक्टर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती मेहनत करनी पड़ती है जो आज के यंगस्टर में कम दिखाई देता ये भी आपने बताया तो आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा फील हो रहा होगा विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं नीपुर अलंकार जी को जो आपने हिस्से हमें सुना रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जब आउटडोर में जाते हैं दूसरे स्टेट में जाते हैं या शूटिंग के इस जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको शूट करना हो तो अलग एक सीन के लिए आप चले जाते होंगे कई बार आपको बहुत जगह जाना पड़ता है तो किस किस तरह के जो बातें आपने लोगों के साथ या आपके साथ हुआ है उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें भी सुनाई एक बार हम लोग आउटडोर गए थे काफी दिग्गज एक्टर्स हमारे साथ थे हम लोग 17 18 एक्टर्स बैठे हुए थे एक के बाद एक कुर्सियां लगी हुई थी और उस सीरियल में नेगेटिव रोल कर रही थी अब नेगेटिव रोल के लिए आमतौर पे हमको गालियाँ मिलती हैं और हम उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं लेकिन कभी कभी कोई कॉम्प्लीमेंट आपको कितना बेजत कर सकता है <laughs> ये मुझे उस दिन एहसास हुआ अब वो कुछ बच्चे आए सबका एक एक करके ऑटोग्राफ लिया उस ज़माने में सेल्फी और कैमरा नहीं होते थे नहीं था, था। तब तब ऑटोग्राफी लेते थे तो आए एक के पास गए दूसरे के पास गए तो जब मेरा नंबर आया तो मेरे पास देख के उन्होंने बोला आपका नहीं चाहिए हमें अब मुझे एकदम से इंसल्टिंग लग गया है मतलब 15-20 लोग बैठे हैं उनमें आप सबका ले रहे हो मेरा ऑटोग्राफ नहीं ले रहे हो उस पर मेरे को एक्टर्स उनको समझ में आ गया कि नेगेटिव रोल कर रही तो अब अरे नहीं अच्छी औरत है इनका भी ऑटोग्राफ ले लो बेटा और वो बच्चे कहा नहीं नहीं हमें आपका ऑटोग्राफ लेना ले वो पहली बार था जब मुझे पता चला कि भाई नेगेटिव रोल से ऐसा भी इफेक्ट होता है सेम वैसे ही एक नेगेटिव रोल था मेरे न घर में मैं एक बोल रखती थी उसमें चॉकलेट्स रहती थी तो बिल्डिंग के बच्चे चॉकलेट्स खाते थे मैंने एक सीरियल किया था राजा की आएगी बारात जिसमें मैं चॉकलेट में जादू करके खिला देती हूँ वो चॉकलेट का बॉल बंद हो गया कोई लेता ही नहीं था उसके बाद काफ़ी टाइम तक बच्चे चॉकलेट्स ही नहीं लेते थे कि नहीं इसमें कुछ जादू होगा तो कभी कभी हमारे रोल्स का कुछ बुरा इफेक्ट भी हो जाता है ऐसे ही एक किस्सा है एक लड़का मेरे पास काम करने के लिए आया मेरे पास एक साल काम करने के बाद उसने मुझे ये बात बताई कि मैं जब गाँव से आया था मुझे लगता था ये एक्टर्स सच के नहीं होते कंप्यूटर से बनाए जाते हैं तो आपको जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा ये सच में होते हैं इंसान और उसकी इस बात से मुझे एहसास हुआ एक आउटडोर में ऐसे ही दो तीन बच्चे आए थे स्कूल के ही लोग थे तो दो बच्चे मेरे एकदम बगल में खड़े थे उसमें से एक ने मुझे उंगली से छुआ और दूसरे को बोला सच्ची की है <laughs> उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आई थी लेकिन जब वो मेरे लड़के ने मुझे बताया कि मैम हम लोग ऐसा सोचते थे कि आप लोग कंप्यूटर से बनाए जाते हैं तब मुझे एहसास हुआ कि उन बच्चों ने एक्चुअली क्या सोचा होगा तो ऐसे काफी बहुत इंटरेस्टिंग से हो जाते हैं एक बार एक बूढ़े से अंकल आए डायरेक्टर का काम होता है एक्शन और कट बोलना अब उन अंकल ने आके शूटिंग देखनी शुरू की और दो तीन बार ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा शॉर्ट चल रहा था डायरेक्टर ने बोला कट कट चार पांच बार तक तो वो चुप रहे फिर अचानक उन्होंने एक टपली डायरेक्टर के सर पर मार दी कि तू कौन है जो बीच में काट देता है तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत फनी हो जाती हैं फिर उसको समझाया बुझाया गया बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे अब उनको हम क्या बोले पर उनको समझाया बुझाया गया कि सर ये इनका काम है कुछ गड़बड़ हो जाती अच्छा तो चल रहा था तो गड़बड़ के चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो सुनने वाले लिसनर्स हैं श्रोता हैं वो भी इन्जॉय कर रहे होंगे कि किस तरह से शूटिंग के दौरान किस तरह की बातें होती हैं ये आप समझ ही रहे होंगे और शायद हो सकता है कि आपने कभी कोई शूटिंग देखा भी हो आप लोग जो सुन रहे हैं और उसमें ये चीज़ें तो आप देखते ही हैं रीटेकनी बार होता है और कुछ एक चीज़ को हम लोग जितना फिनिशिंग रूप में पर्दे पर देखते हैं या टी वी स्क्रीन पे देखते हैं वो चीज़ें उतनी अच्छी फिनिशिंग में लाने के लिए रिटेक्स बहुत ज़रूरी हैं उसमें जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर और बाकी लोगों का भी एंगल देखा जाता है तो वो लोग उस ढंग से बनाने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है उसमें फिर ये रिटेक वाली बातें आती रहती हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा जो है एक फिल्म कलाकारा से हम लोग बात कर रहे हैं तो आप सभी को अच्छा लग रहा है शक्तिमान का उन्होंने शुरुआत किया था वहाँ से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अभी जो है काउंसिलिंग भी कर रही है उनका एक्सपीरियंस जो है लोगों तक बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं उनको सही रास्ता बताने का काम जो है इन्होंने अपने बातों में भी शेयर किया एक लड़की का और अभी वो लड़की अच्छा काम कर रही है तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं सुनते हैं और आप जब इस टीवी सीरियल फिल्मों में काम करने के लिए तो उस समय आपके साथ आपको जो दिक्कतें आई उसके बारे में थी आपको क्या क्या मुश्किलें सहन करनी पड़ी ये सारी मुश्किलें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये बीइंग अ न्यू गर्ल मेरे साथ भी थी और मैं भी ऐसे ही माहौल से आई थी जहां मेरे रिश्तेदार ये कहते थे कि ये जाके गलत रास्ते में पड़ जाएगी तो पहले दो तीन साल तो ये साबित करने में गए कि मैं गलत लड़की नहीं हूँ भाई और जब वही रिश्तेदार अब बोलते हैं अरे पता है नूपुर अलंकार है ना वो मेरी भांजी है भतीजी है या फला दूर के रिश्ते की है तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक बात ये भी है कि जब हम एक मकाम पे पहुंच जाते हैं ना तो ये चीजें बहुत छोटी लगने लगती हैं क्योंकि तब हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि अरे उनको क्या पता जब हम आए थे तो हमें भी कहां पता था और ये सारी चीजों की गाइडेंस देने के पीछे यही कारण है एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम आते हैं हमें कैसे घर से आते हैं जहाँ माँ थाली परोस देती है हमें ये नहीं पता होता कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें एक घर का खाना नसीब नहीं होने वाला हम सोचते हैं अपनी मर्ज़ी हम होटल से ऑर्डर कर लेंगे कई लोग बनाना नहीं जानते जो बनाना जानते हैं वो खाना नहीं चाहते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मुझे वक्त रहते ये एहसास हो गया कि मुझे खाना बनाना सीखना है तो जब मुझे खाना बनाना सीखने की न बताई भाई मैं खाना बनाने की हमेशा से चोर थी और मेरे हस्बैंड से भी शादी हुई तो वो शेफ़ हैं जान के मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि हाँ इनसे शादी की जा सकती है ये नहीं पता था कि शेफ लोग घर में खाना नहीं बनाते हैं घर में बीवी को ही बनाना होता है लेकिन ये पीठ पीछे तारीफ़ है मेरी सासू माँ की मेरी शादी के शुरुआती दौर के छः सात साल तक मेरी सासू माँ और मेरे पति ने मेरे लिए खाना बना के मुझे खिलाया है इतना मुझे प्यार दिया है और मुझे एहसास हुआ कि घर का खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ये भी एक तरह का संदेश है यूथ के लिए जो लोग वहाँ से आते हैं उनको घर में खाना मिल जाता है उन्हें एहसास नहीं होता है कि बना बनाया खाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो सबसे पहले अपने खाने का अरेंजमेंट भी ये सोच कर आएं कि अगर नहीं आता है बनाना तो एटलीस्ट घर के खाने का कुछ अरेंजमेंट करवाएं मैं तो कहीं आउटडोर भी जाती हूँ तो किसी से ऐसे दोस्ती कर लेती हूँ लोकल इंसान से जो घर का खाना गिला दे होटल का ना खाना पड़े ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था मुझे ये नहीं पता था यहाँ इतना ट्रैफिक होता है प्लस मुंबई में एक अलग टाइप का ट्रैवलिंग है ट्रेन का जो कभी नहीं किया था हम लोग रिक्शा में बस में या टेम्पो में घूमे थे पापा के पास स्कूटर था गाड़ी थी नहीं तो गाड़ियों का वैसा कोई शौक नहीं था लेकिन यहाँ आने के बाद लोकल ट्रेन का ट्रैवल मुझे बहुत भारी पड़ा मतलब मैं जब भी कहीं जाती थी तो मैं कहीं और पहुँच जाती थी आप आज भी मुझे किसी स्टेशन पे घुसा दीजिए तो ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है मुझे पता नहीं ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि मुंबई शहर में ईस्ट और वेस्ट में शहर बटा हुआ है बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता है यहां आप आए तो गुरेगांव ईस्ट गुरेगांव वेस्ट मलाड ईस्ट मलाड, मलाड वेस्ट ऐसा होता है लोखंड वाला भी एक वेस्ट में है एक ईस्ट में तो आप कन्फ्यूज मन तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई और एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जानती नहीं थी किसी को भी जो बात मैंने कही कि जानिए मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ किसको मिलना है तो शुरुआती दौर का एक डेढ़ साल तो मैं फालतू लोगों के बीच ही घूम रही थी और इतनी दहशत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों का नाम लिया जाता था जिनके नाम लेने में हम लोगों के हाथ पांव कांप जाएं ऐसी हीरोइंस के नाम लिए जाते थे कि अरे वो लोग भाई यही सब करके हीरोइन बनी तब लगता था कि बापरे मैं किस जंजाल में फंस गई फिर इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया कि हम छोटे मोटे रोल कर लेंगे जब छोटे मोटे रोल करने शुरू कर लिए तो पता चला कि भैया बड़े लेवल पे भी ऐसा कुछ होता नहीं है ये गलत फहमियाँ हैं आप अगर अच्छे ख़ानदान से आए हैं अच्छी जगह है तो अच्छी जगह होगा एक चीज़ में मेरा नसीब साथ दिया था रजा मुराद जी जो एक्टर हैं मैं जगह जगह भाड़े के घर पर रहते ना रेंट के मैं उनके यहाँ भाड़े पर रहने गई अब क्योंकि वो रजा मुराद जी थे और वो सिंटा की कमेटी में थे तो मुझे एक सही गाइडेंस मिल गई उन्होंने मुझे बताया कहाँ मिलना है और उन्हीं की वजह से मुझे एक पहला अच्छा रोल मिला शक्तिमान वोज डेफिनेटली अहिट लेकिन उससे पहले मैंने जो काम किया था वो रजा मुराद जी के कहने पे किया था और उसकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि सही लोग कौन से हैं एक चीज़ थी जो हमेशा थी और मेरी सफलता के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है हम जब भी किसी से भी मिलते हैं यह आमतौर में घर में काम करने वाली बाइयों के साथ होता है कि कोई इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है वो काम गंदा करती है लेकिन हमें अच्छी लगती है सेम वे कोई बहुत अच्छा काम करती है लेकिन हमें बर्दाश्त नहीं होती इसे मैं कहती हूँ वाइब्रेशंस अगर किसी से मिलके आपके दिल में कहीं भी किसी भी तरह का खुटका हो रहा है प्लीज़ आगे मत बढ़िए वहीं रुक जाइए चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ अगर आप मेरे पास आए और आपको मुझसे मिल लगता है कि नहीं यहाँ कुछ ठीक नहीं है ये सिक्स सेंस हम सब में होती है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो हमें एक सिक्स सेंस बताती है हम कुछ भूल रहे हैं यही सिक्स सेंस छोटी सी चीज़ है जो हमें हमेशा बताती है हम कुछ भूल रहे हैं यही सिक्स सेंस हमें हमेशा बताती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम सेफ हैं या नहीं है वो सिक्स सेंस मेरी हमेशा से अच्छी थी ऊपर वाले की मेहरबानी है कृपा रही कि अच्छी थी और मुझे अच्छे लोग मिले इसके अलावा उत्कर्षा नाइक नाम की एक, एक, एक एक्टर हैं जिन्होंने लगभग एक महीना मुझे अपने घर में भी रखा hmm. वो द ग्रेट मराठा में मुझे मिली थी और उनसे मैंने गाइडेंस के लिए बोला था कि मैं जब मुंबई आ रही हूँ तो मुझे कुछ हेल्प कर उन्होंने मुझे इनिशियली एक महीना घर में रखा फिर मुझे एक रेंट पर घर दिलवाया भी तो मुझे कुछ अच्छे लोग मिल गए सही गाइडेंस मिल गई जो गुडनेस उनसे मेरे पास आई आई एम ट्राइंग टू फॉरवर्ड इट टू अदर्स यही है बेसिकली यही तकलीफें आईं और लड़की होने के नाते जो आती हैं बाकायदा आईं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं मुझे तो सब अच्छे लोग मिले मैं तो ब्यूटी क्वीन थी मैं तो अच्छे घर से नहीं आप कहीं से भी आए हैं अगर आप नए हैं तो आपको इस्तेमाल करने के लिए हर जगह लोग मिल जाते हैं यहाँ खुलेआम आपको बोल देते हैं बाकी जो आप दूसरी तरह की जॉब करते हैं वहाँ ढके छुपे होता है ये सब होता है लेकिन अगर आप नहीं चाहते कुछ भी नहीं होगा प्लीज़ अपने घर वालों को समझा के समझ के गाइडेंस लेके और किसी सही चैनल के थ्रू आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए निपुर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छी बातें जो है उन तक पहुँच गई हैं और मैं चाहूँगा कि अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख़्याल से एक फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए जिन चीज़ों का आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए था वो शायद आपके पास आ गया है अगर आपके पास आ गया आप नहीं भी जा रहे हो लेकिन आपके दोस्त या आपके रिलेटिव में जो जा रहे हैं उनके लिए ज़रूर ये शो एक बार रिपीट करके आप ज़रूर सुनाइए ताकि वो अच्छी तरह से अपना करियर जो है मुंबई की तरफ रुक कर रहे और ख़ास एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती हैं टीवी या फिल्म में तो उनके लिए इन सारी बातों का बहुत जरूरी है जानना समझना और इस तरह से आगे बता रही थी कि उन्हें आशा भोसले का गाना अच्छा लगता है और बहुत ही उनको सुनना पसंद करती। तो मैं चाहूंगा कि कौन सा एक किड गाना उनका जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए तो मुझे सारे ही गाने बहुत पसंद हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है आशा भोसले जी के सॉन्ग्स और मतलब आप अगर उनकी एल्बम ले आए तो मैं खुद ही सोच में पड़ जाती हूँ कि कौन सा गाना सुनूँ और कौन सा नहीं सुनूँ लेकिन आमतौर पे उनके जो सेंश से सॉन्ग्स हैं जो हेलन जी पे फिल्माए जाते थे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जैसे पिया तू अब तो आ मुझे इस तरह के गाने जो पैपी सॉन्ग्स होते हैं वो हैं एक सॉन्ग है आई थिंक सीता और गीता गाय हवा के साथ साथ घटा के संग संग साथी चल मुछली के साथ चल तू संभल मेरे साथ चल तू यूही दिन रात चल तू ओ साथी चल तो ये मौसम है बड़ा सुहाना तररा ऐसा कुछ था वो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> है ना साथ साथ अरे घटाके संग तो संग ना हवा के साथ साथ घटा तो के संग संग चल। के साथ चल तू ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू साथी चल के साथ चल तू यू ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू साथी चल एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना ला ला ला ला ला।, ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना पे अपना दिल भी है दीवाना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 नेन बनके काजल चल वो साथी चल लहराने थे निपुर जी बहुत ही अच्छे गाने जो है आशा भोसले के आपने याद कराया आशा करता हूँ हमारे सभी जो लिसनर्स हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा मुझे खुद को अच्छा लग रहा है तो मेरे लिसनर्स को अच्छा ही लगेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है खट्टी मिट्टी फिल्म इंडस्ट्री के निपुर जी के अनुभव से हम लोग सुन रहे हैं हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जीवन में लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ खुशनुमा पल जो ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ कह सकते हैं हम लोग वो कौन कौन से हैं कहा, कहा आपको लगा कि ये मेरा जीवन का सबसे अच्छा पल है हो सकता है जिंदगी आ रुक जाए तो कितनी अच्छी हो जाए देखिए बिल्कुल ऑनेस्टली अगर बताऊं तो जब मुझे पहली बार मेन लीड हीरोइन का रोल मिला था मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का पल था लेकिन जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं वैसे ही हमारी खुशियां भी बदल जाती हैं मुझे जब कहीं से ये पता चला कि मेरे घर के पास एक वृद्धाश्रम है मैं पहली बार अपना जन्मदिन मनाने वहां गई तो अपने मन में जो एक ईगो होती है कह लो अपने आप को बूस्ट करने के लिए पेप्सी की बॉटल्स समोसे जलेबियाँ अरे बुज़ुर्ग लोग बूढ़े लोग जिनको ऐसे उन्होंने घर वालों ने छोड़ा हुआ है वहाँ जा कर उनको ये सब खिलाएँगे उन्हें यहाँ कहाँ मिलता होगा लेकिन जब मैं वहाँ गई और मुझे पता चला कि इसमें से कुछ भी वो ना खा सकते ना पी सकते हैं तो एक तरफ तो आत्मग्लानी हुई दूसरी तरफ एहसास हुआ कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिंदगी में जो हमें मालूम ही नहीं है कि इससे भी लोग दूर है, हैं वंचित हैं और मैंने उस दिन तय किया कि मैं अपना जन्मदिन हमेशा वहीं मनाऊंगी। उस वृद्धाश्रम में मैं हमेशा जाती रहती हूँ और हर साल वहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है उन लोगों को देखो सब कुछ नहीं मिलता है कुछ भी नहीं होता जिसके पास उसके पास जब आपको देने के लिए वो कुछ निकालता है तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल मोमेंट होता है वहाँ पर एक अंकल हैं जैफरी अंकल वो हर बार कागज़ से कुछ बनाते हैं एक ना जैपनीज़ या चाइनीज़ कुछ होता था जो स्कूल में सिखाया जाता था कागज़ से फूल बना देना नॉन तो कभी ट्री बना के देंगे एक बार एक लेडी ने मुझे कहा कि मुझे क्रोशिया ला दो मुझे क्रोशिया करने का शौक़ है मैंने लाके दे दिया अगले बर्थडे पे मैं जब गई तो उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा टेबल कवर बना के दिया क्रोशिया से मेरा बर्थडे गिफ्ट था वो और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट था उसके बाद एक मोमेंट आया था मेरा बर्थडे था वहाँ पर एक आंटी है मैगी आंटी वो मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहती थी और उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने मुझे विक्स वेपर अब की एक डब्बी और डव शैम्पू दिया एक तरफ मैं ऐसे फंस गई कि इनकी ज़रूरत की चीज़ है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मैं चाहूँ तो खरीद सकती हूँ दूसरी तरफ अब उनकी इतनी फीलिंग्स थी कि वो मुझे कुछ देना चाहती थी कि मैं उस गिफ्ट को इनकार नहीं कर सकी जिस पर मेरे हस्बेंड मुझसे बाद में लड़े भी कि तुमने ये क्यों ले लिया उनकी ज़रूरत की चीज़ है और सच मानी है वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट था उनकी वो फीलिंग्स आज भी मेरे रूम में जो साइड टेबल है उसकी ड्रॉर में वो दोनों रखे हुए हैं मेरे मन में है कि किसी तरह से उन तक वापस तो पहुँचा दूँ लेकिन हिम्मत नहीं हो तो ये एक ऐसा खुशी का मोमेंट था जिसका एहसास मुझे कभी नहीं हुआ और अभी एक रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ एक बहुत सीनियर एक्टर हैं जब मैं सिंटा से जुड़ी इलेक्शन जीती जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उन एक्टर से मैं मिलने गई उनके घर में पूरी जगह उनकी तस्वीरें हैं, काफ़ी उम्रदराज़ हैं वो एटी फाइव ईयर्स के आसपास हैं अब लोग उन्हें भूल चुके हैं लेकिन मैं गई तो मैंने सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए ऐसे बोला कि मैंने आपका बहुत काम दिखा है सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड ऑन अच्छा वो उस ज़माने को बिलोंग करते हैं जब कोई भी बड़ी फ़ैन हूँ बड़ा फ़ैन हूँ नहीं बोलते थे नहीं। लोग बोलते थे हम आपके फ़ैन हैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ सुन के वो खुश हो गए और जब उन्होंने अपने बारे में विस्तार से बताना शुरू किया तो मैंने उनकी आँखों में एक ऐसी चमक देखी जो अमूल्य है और मुझे एहसास हुआ कि यही वो बुढ़ापा है जो मेरा भी होगा लेकिन वो चमक वो चमक इतनी कीमती थी उसने मुझे मजबूर कर दिया जो मैं भाग रही थी कि भैया मैं इस एसोसिएशन के लिए बहुत काम नहीं कर पाऊंगी मेरे बस कहानी उस चमक ने मुझे मजबूर कर दिया कि ये जो अमूल्य पल हैं इनके लिए तो मैं बार बार जीने को तैयार हूँ इस तरह के कुछ बहुत ही अच्छे एक पल था जब मेरी बहन को बच्चे हुए हमें पता चला उसे ट्विन हुए हैं और एक लड़का एक लड़की हुई तो मैं भरे हॉस्पिटल में जोर जोर से कूदने लग गई थी उसी बेड पर जिसपे वो एडमिट थी तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी खुशियां हैं और एक और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का बल था मेरे सास ससुर जो हैं वो तो बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं मेरे ससुर जी कभी फ्लाइट से नहीं गए थे जब उनकी शादी को इक्यावन साल या पचास साल पूरे हुए तो जो गोल्डन जुबली मनाई जाती है तो मेरी सास के लिए तो मेरे लिए बहुत आसान था कोई गिफ्ट लेना गोल्ड की चेन ले ली गोल्ड की अंगूठी ले ली गोल्ड की ईयर ले ली औरत खुश हो जाती है सोना पहना दो मर्दों को खुश करने के लिए हमें सोचना पड़ता है इन्हें क्या कर दें तो उनके लिए मैंने फ़्लाइट का टिकट लिया आने जाने का और तीन दिन का जयपुर का आस्ट्रेलिया जयपुर इसलिए क्योंकि वो मेरा नेटिव प्लेस है और मेरे भैया भाभी वहाँ रहते तो वो वहाँ जाएँगे तो उनको खातिरदारी हो जाएगी साथ में अपने हस्बैंड की भी टिकट करा दी ताकि उन्हें अकेले ना जाना पड़े तो जो रिएक्शन मुझे पूरे खानदान का उस दिन मिला कि मतलब मेरी सासू माँ को गोल्ड देने पर कोई रिएक्शन नहीं मिला लेकिन ज़िंदगी में पहली बार फ्लाइट का उनका जो फख्र था कि मुझे फ्लाइट की टिकट उनकी तीन बेटियां हैं दो बेटे हैं उन्होंने ये बात कही कि मेरे पांच बच्चों ने नहीं मुझे पहली बार फ्लाइट का सफर मेरी बहू ने करवाया वो भी एक बहुत ही गर्व का मोमेंट था मेरे लिए चलिए चलिनीपुर अलंकार जी से हमने खुशी के पनों के बारे में बहुत सारी बातें और भी बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां हैं उनके पास लेकिन वक्त के साथ हम लोग इतना सुन सकते हैं लेकिन इतनी सारी खुशियों के बीच कहीं ना कहीं एक सीख हमको मिलता है कि किस तरह से हम खुशियां बटूर कर अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं अगर ये यादें हमेशा हमारे साथ रहें तो ख़ुशी हमारे साथ हमेशा रहती हैं हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जिसके वजह से दुख आता है जीवन में तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा निपुर जी आपसे बात करके आशा करता हूं हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूंगा जिन खुशियों के पलों के बारे में आप जिक्र कर रहे थे जिन लोगों के बारे में ख़ास करके बुज़ुर्ग लोगों को आपने याद किया सारे ही खुशियों में सबसे ज़्यादा खुशी आपको उनसे मिली है तो उन सभी के लिए गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना उनके लिए डेडिकेट करेंगे उसको नहीं देखा हमने मगर भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने मगर उसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने मगर माँ किसी की भी हो अपनी हो अपने पति की हो या किसी और की माँ तो माँ ही होती है और जहाँ तक पिता की बात है तो प्यार का सागर है वो तो क्रेडिट भी नहीं मांगते निपुर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा गीत आपने याद करा इसी के साथ मैं कहूँगा हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद आपका आपने मुझे जरिया बनाया दर्शकों तक और लोगों तक जो नए एक्टर्स बनने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं उन तक मेरी बात पहुँचाने का उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ धन्यवाद चलिए दोस्तों आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही कुछ चीज़ें हमारे जीवन में जैसे आता है मुझे निपुर जी को सुनते सुनते कुछ दो लाइनें याद आ गई कि जैसे कहते हैं रिश्ता बनाना बहुत आसान है जैसे मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना और उस रिश्ते को निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ और सभी को बहुत अच्छा लगा होगा इस शो को आपने एन्जॉय किया होगा और जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो मैसेज के जरिए मेरे तक ज़रूर पहुँचाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और निपुर जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना है रीड मधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो सो